जय दादा सुवना तिवृंदावन धाम के शैम कुंड राधे कुंड गिरी राजगोब नंद गांव जावर प्रसन्ना किया नयन सर्व पेन सभावान स्र्व पवन सर्व कुसुम सर्व चंद्र सर्व गोविंद कुंड मानस गंगा जी घ दानघाट जी हरिदेवी महाराज जी गोपेश्वर महादेव भूतेश्वर महादेव चकालेश्वर महादेव नंदेश्वर महादेव कामेश्वर महादेव मनकामा जी जय जय जय अनंत गुरी वैष्णव दावजी महाराज राधा गोविंद गौर नित्यानंद जी जय जय सेवा कुंज कुंज जी की जय जी किय जय जय अंत कर वैष्णवविंद किया रूपानी को गुरु अर्घ्य जय जय समास महात्व विंदावन कि धाम किय जय से हरिद्वार क्षेत्र की जय जय शंकर भगवान जी भवानी माँ की जय जय कंखलो शशि देवंत वेदांत समिति शाखा मठ की जय तत्शि राधा विनोद विहारी गौर हरी जगन्नाथ जी की जय राधा गोविंद झूलन जात्रा महामहोत्सव की है जय श्री राधा गोविंद झूलन जात्रा महामहोत्सव स्वा पार्श्व श्री राधा गोविंद जीव की जय गंगा जी की जय जय जय भागवत जी महापुराण की जय जय जय भागवत भगवत गी श्रीमद्भागवद गीता की जय गंगा जी की जय रूप गुरु हरे पूजन उपस्थित वैष्णवविंद की जय जय श्री सागर महाराज की है संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय गौरपेमानंदे हरिहरी वंदे गुरुपद्वंद्व भक्तबिंद समित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितानंद सहोदित स्त्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन सामूतम बिंदवन मनोहर वाछाकलुवश्य सिंधु पतिता नंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंगंघायत गिरी यकीतम तमहंग वंदे परमाधव बृंदव तुलसीदेव पिया वै केश भक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नरोत्तम देवी सरस्वती वैस तथोजयो संकीर्तने कथोपदेश गौरीय अत्र प्रकाशने गुरु भक्ति भक्ति सदा प्रमद जगदाभवीदोह तीर्थस्परी तरण्यं भीता हम पुनुतपाभवीपूथ वंदे महापुरुषते चरणिंदम त्यक्ता दुस्तसुरेपी तरजलक्षी धर्मीर्ज वचसा जरण्यम मीगदीत बधावधुष चरणिंदम यत्पाद यदपल्लवनखचंदमणि छटाया विस्फुजीत कि गववधु स्वदर्शी पूर्णागरसागरसारमूर्ति साराधिकायी कदा कृपा करो चैतन्ना प्रभुनतानंद सियादाधर शिव गौर गौरभक्तंद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 कमला संकर्तन पालो कमताक्ष विषाबर प्रिय करो वंदे जगत्प्रियकुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरबंद दिव्यूप च मुक्ति च त भावान रूपे भापेन सदा नंगातरंगरमणीयटा कलापम गौरीषी तवाम भागम नारायण प्रियमदापहारम वरा नसीपुरपति भजवी स्वनाथ बागी बागसजस्दने लक्ष्मीजस्सी यस्ते हृदय संबितृिंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रजस्तमस्य रजस्तम सत्यन सत्मच उपशमें चर्व गुरोक्ता पुषो अंजसाजत रजस्तम से सत्यन सत्यं उपशमें चेत गुरों भक्षो अंजसाजत श्री शिलोभभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताए कौर्मी गुरु ज्ञानी गुरु ये सब गुरुओं का गुरुत्व तो वास्तविक रूप गुरु में सिद्ध नहीं होता कर्मी गुरु ज्ञानी गुरु इन लोगों का जो वास्तव गुरुत्व तो ये सिद्ध नहीं होता एकमात्र अनन्न भक्तिमान भक्ति आचार्य जो, जो है इनके गुरुत्व सिद्ध होता है बाकी जो गुरुत्व है वो आंशिक गुरुत्व है उसमें पूर्ण गुरुत्व का प्रकाशित नहीं होता श्रीमदभागवत जी महापुराण में बताया गया रजोगुण तमगुण शतगुण सारे गुरु भक्ति के द्वारा सारे गुरु भक्ति के द्वारा जय किया जा सकता रजोस्तमश सत्यनों तमगुण रजोगुण को पहले तमगुण को रजोगुण के द्वारा जय करो तमगुण में एकांत तो विपरीत बुद्धि है उससे अच्छा थोड़ा कर्म प्रेरणा मिला रजोगुण उससे अच्छा है और उससे अच्छा है सतगुण तमगुण को रजोगुन के द्वारा जय करो रजोगुण को सतगुण के द्वारा जय करो फिर सतगुण को किसके द्वारा जय करोगे बोला सतोगुन को जाय करने का क्या दरकार है बोला हाँ दरकत तो है ये ये जगत का जो सतोगुण है इनको भी जाय करने का विषय बोला गया शास्त्रों में बोला क्योंकि ये भी बंधन का कारण है ये भी आपका बंधन का कारण है शतोगुण भी और विशुद्ध शतोगुण में जब प्रतिष्ठित हो जाए तब कोई बंधन का कारण नहीं होता विशुद्ध शतोगुण कोई बंधन का कारण नहीं बनता अब गीता में ये सब चर्चा हो रहा था पिछले कई दिनों से काल भी बताया था ये सब विषय जगों के द्वारा निष्पाप हो जाओ आ उसके बाद यज्ञ के द्वारा निष्पाप हो जाओ और यज्ञ में जो अवशेष है उसको ग्रहण करो अपना जीवन यात्रा को चलाने के लिए ये सब बात हुआ था यज्ञों स्थूल अर्थों में और सूक्ष्म अर्थों में व्यवहार किया इसका बारे में चर्चा हुआ था और काल ये भी बताया था जो जग अवशेष को गोहन करके जीता है वो निष्पाप और जो अपना लिए सब पकाता है भोजन करता है वो पापिष्ठ है ये सब बात चर्चा हुआ था अभी क्वेश्चन होता है कि पाप क्या चीज है पाप का क्या डेफिनेशन है इसका विषय में महापुरुषों ने जब गुरुवर्गो ने उत्तर दिया शास्त्रों का विचार है जो क्रियाकर्म करने से वेदशास्त्रों का खिलाफ जो क्रियाकर्म करने से आपका अंतरात्मा अप्रसन्न हो जाता दुखी होता और जे जो कर्म के द्वारा जो क्रियाक्रम के द्वारा अपना खुद का नुकसान और दूसरे का भी नुकसान पहुंचता है वो पाप है जो क्रियाक्रम शास्त्रों का खिलाफ़ है जो क्रियाक्रम के द्वारा अपना नुकसान होता है और दूसरे का भी नुकसान होता है और जिस क्रियाक्रम करने के बाद अंतरात्मा में प्रसन्नता नहीं रहता ये पाप है पुण्य उसका विपरीत है जिस क्रियाकर्म करने से अंतरात्मा थोड़ा प्रसन्न होता है शास्त्रों में विहित जो क्रियाकर्म करो पुण्य कर्म लेकिन शुद्ध भक्ति का रास्ता में पाप और पुण्य दोनों वर्जित है पाप का भी विषय सोचना नहीं और पुण्य का भी विषय सोचना नहीं आपको ये सब समझ में नहीं आया बोलो पाप का विषय तो सोचेगा नहीं पुण्य का विषय क्यों सोचेगा नहीं भले पुण्य का विषय करोगे तो ए भी फ्रूटिव एक्टिविटीज फलदायक आप दान पुण्य करोगे ये करोगे स्वर्ग में जाओगे फिर उधर से खीने पुण्य स्वर्गलोकम बिसंती स्वर्गलोक को भोग करने का पास सर्टेन पीरियड है भोग करने का सीमा है उसके बाद आपको धक्का देकर फिर ये धरती भी फेंक दिया जाएगा खिने पुण्य मर्तोलोकम विषंती पुण्य क्षय होने जाने का बाद आपको ये जगत में फेंका दिया जाएगा परमानेंट सल्यूशन हुआ नहीं पाप और पुण्य दोनों ही खतरा है इसका बारे में बहुत चर्चा हो चुका है पिछले कई दिनों में लेकिन भक्ति का बात जो आता है जिसमें पाप और पुण्यों का कोई विषय आता ही नहीं यह है भक्ति भगवान का चरण में भक्ति करना भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का भक्तों सबका ये सब जो है ये भक्ति है भक्ति के द्वारा आपका जो बंधन है बिल्कुल मिट जाता है और शरीर छोड़ने के बाद नित्य जगत में स्थान मिलता है अभी पंच पंचो, पंचो महाज्ञो आदि ये सब चर्चा हुआ था काल आज चौदह नंबर श्लोक में तृतीयोध्याय से गीताजी तृतीयोध्याय और चौदह नंबर श्लोक में बताया गया अन्याद भवंति भूतानी पजन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पजनो यज्ञ हो कर्मो समद्भव अन्यद भवंति भूतानी जितना सारे प्राणी जीव जगत है अन्न से उत्पादित होता है अन्न के द्वारा इनका जन्म होता है वो कैसे भले अन्न अगर नहीं है तो किस प्राणी का अंदर में बीज नहीं आएगा ताकत बल कुछ नहीं आएगा अन्य के द्वारा ही आपका शरीर बनता है पालन पोषण सब अन्नों के द्वारा इसके बाद इसके द्वारा जो आपका संतान आदि उत्पादन करना संभव होता है सब प्राणी को अन्न ई जो शब्द व्यवहार किया गया इसका मतलब ये मत सोचो कि चाल चाल को बॉयल करे तो अन्न हो जाता ये नहीं इसका व्यापक अर्थ है अन्न मतलब जिसके द्वारा प्राण रक्षित होता है ऐसे धान चाल जो जो है उसके जो अन्न है इसके द्वारा मानव आदि का पोषण होता है और अगर जंगल का बाघ शेर ये सब मांस खाता है ये इसका लिए अन्न होता है छागल भेड़े गौमाता इनके अन्न होता है घास चारा तो अन्य कथा का एक व्यापक अर्थों में इधर प्रयोग किया गया अन्यद भवंति भूतानी वास्तविक विचार करो विज्ञान विज्ञानभित्तिक विचार इसमें सही विचार है कि अन्य के द्वारा ही शरीर पुष्ट होता है बल विर्जो होता है उसके द्वारा ही आपका संतान आदि उत्पादन करना संभव है कोई भी प्राणी हो अन्नाद भवंती भूतानि अन्न के द्वारा ही भूतों ग्राम का उत्पन्न होता है और पजन्नाद अन्न सम्भव आज जितना सारे खेतीबारी होता है अन्न जिसको बोलते हों जिसको खा के आपका प्राण रक्षित होता है वो कहाँ से उत्पादन होता है भले एक तो माटी है उसके द्वारा वर्षा होना चाहिए पजन्नाद वर्षा के द्वारा पुष्ट होगा सस्व ऐसे उसका उत्पादन होता है पजन्नाद अन्न संभव है शिव सूर्य भगवान रहे चंद्रमा रहे रात का टाइम में अमृत वर्षा करे औषधि को पुष्टि करे फिर भी नहीं होगा अगर पजन्ना पजन मतलब मेघ जो बादल हैं इसको पजन्नो संस्कृत में बोला गया पजन्नाद अन्न संभव मेघ के द्वारा बादल बारिश है वो होते हैं उसके द्वारा पजन्नाद अन्न संभव इसके द्वारा ही अन्न आदि उत्पादन संभव होता है अब जग्याद भवती पजन्नों आज जगो कहाँ से होता है बोले अगर योग्या भाविपद जन्नों योग्यो करे तो मेघों का उत्पत्ति होता आपका समझ में नहीं आया बोले कौन सी जोगो हमारा समझ में नहीं आया हम दो दिन पहले तीन दिन पहले बता भी था तमाम ये जो जगत है इसमें एक कर्मो चक्र चल रहा है कर्मो कर्मचक्र एक किस्म का यज्ञ है तमाम दुनिया में कर्म चक्र चल रहा है सब एक एक काम में लगे हुए हैं अपना वर्णाश्रम भी तो कर्म हम बोला नहीं जाएगा क्योंकि सब जगह तो होता नहीं जब भी भगवान ने आदेश किए वर्णों और आश्रम के अनुसार आप चलो लेकिन तमाम दुनिया में जो कर्म चक्र चल रहा है वो तो इसका उन, इसका मुताबिक आजकल नहीं चल रहा है अपना जो कर्तव्य कर्म बर्नो अस्त्रम है वर्णों और आश्रम के अनुसार आपका वर्ण है क्षत्रियो आपका युद्ध आदि करना देश को रक्षा करना कर्म होता है ब्राह्मणों का भी कर्म है सब अलग अलग ऐसा अपना जो स्पेसिफाइड जो कर्म है उसके ऊपर आप चले तो चलेगा ब्राह्मण हुआ वो जूता जूता का फैक्ट्री खोल दिया वो खुद जूता बना रहा है इसका बारे में तो बताया नहीं मुसीबत आने पर भी ब्राह्मण कभी ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत नियम को तोड़े लेकिन पूरा नियम तोड़ने का कोई विधान नहीं है तो यज्ञ जो है इसके द्वारा ये सूर्य सूर्योदेव रश्मि डालते हैं इसके द्वारा समुंदर का पानी नदी का पानी ऊपर चले आते हैं बाष्प होकर फिर बादल होते ये भी एक तो कर्मचक्र है ये भी तो एक कर्मचक्र है ये और यदि हवन आदि होता है ओम स्वाहा ओम स्वाहा करके पहले तो दापर और तेता युग में ज़्यादा योग्य होता हुआ करता था बहुत योग्य दापर युग में भी जग्ञ होते थे तो इसका यह अर्थ हो होगा कि जो है इसके द्वारा यज्ञों के द्वारा जो कर्म चक्र चल रहा है तमाम इसके द्वारा मेघ अर्थात बादल उत्पत्ति होता है ऊपर वाष्प होकर जाता है तो बादल होता है यज्ञात भवंती पन्नों यज्ञो के द्वारा आपका पन्नों अर्थात मेघ बादल हो, उत्पन्न होता है उसके द्वारा बारिश होता है और जज्ञो कहाँ से होता है भले जज्ञो कर्म समुद्भव यज्ञो कहाँ से होता है जब पुरुष शोक्तो करोगे वहां भी आप देखोगे ब्रह्मा स्तुति कर रहा है उधर भी है उधर भी स्तुति में है कर्म योग्य चल रहा है तमाम भले इधर है जितना ये योग्य है योग्य कर्मो जितना सारे कर्म चल रहे हैं तमाम स्थूल अर्थों में एक किस्म का यज्ञ है और वेदों के द्वारा जो आदिष्ट है उसके द्वारा जो योग्य होता है वो तो योग्य ही है तमाम स्थूल अर्थों में जो चलता है ये भी एक किस्म का और कर्म कहाँ से आता है कर्मो ब्रह्मोद भले जन कर्मो ब्रह्मोद्भव विद्धि कर्म कहाँ से आया है बोले कर्मो का उत्पत्ति हुआ ब्रह्मोद्भव शब्द ब्रह्म वेद वेद अपौरुषय वेद जो है अपौरुषीय शब्द रूप में ये वेदों से वेदों का आज्ञा के अनुसार कर्मों का उत्पन्न हुआ आजकल जो भी हो रहा है लेकिन उत्पत्ति हुआ है ऐसे कर्म का कर्मो ब्रह्म भवम विद्धि और ब्रह्माक्षर असमद्भवम आर ब्रह्म कहाँ से है यार अक्षर जो वस्तु है ओम इम एक अक्षर वहाँ से सब उत्पत्ति है जितना सारे शब्द तो ब्रह्मक्य, ब्रह्म है एक तो ब्रह्म ब्रह्माक्षर समुभव तो प्राणी जब सब है एक स्थूल अर्थ तो ये हुआ जितना सारे प्राणी हैं अन्न से उत्पन्न होता है मेघ जो है मेघ से अन्न उत्पन्न होता है योगों से मेघ होता है कर्मों से योगो उत्पत्ति होता है कर्म वेद से होता है अभेद परब्रह्म से उत्पन्न उद्भूत हो ओमीतिषरम ब्रह्म इसे स्वभाया इसके कारण सर्वव्यापी पर ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है तस्मात्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम इसीलिए बताया गया सर्व्यापी पर ब्रह्म जो है सदा जग में प्रतिष्ठित है तस्वत ब्रह्म निग्ञे प्रतिष्ठित एवं प्रवर्ति चक्रानुर्त अघायुर्दिराम मोघ पार्थो सजीवति एक कर्मो यज्ञों में जो कर्म चक्र है एवं प्रवर्तितम चक्रम इसके द्वारा ये जो कर्म चक्र चल रहा है इसका अंदर में आपका अगर योगदान है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त नानुवर्त जो जो अनुवर्तन नहीं करते इसका वो पाप का जीवन जीता है अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थो सजीवती वो तो पाप संचय करता है इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा और उसका जन्म जो है वो बेकार है कोई काम का नहीं बेकार हो गया बात वास्तव बात ये है ये हमने अभी पहली भी बताया ये संसार चक्र है चल रहा है ये संसार चक्रों का थोड़ा रूप हमने थोड़ा बताया और डिटेल्स डिस्कशन का जरूरी है नहीं और फिर सतारों नंबर जो श्लोक है उसमें बताया यस्तु आत्मरतिरव स्वाद आत्मतीप्तश मानव च आत्मन्य चतुष्टस्तो कार्य नस्त्मरतिर आत्म आत्म स्वाद आत्मतृप्त मानव आत्मनिव संतुष्ट कार्य न जिसका अंदर में आत्मरति है आत्मा में जहाँ जिसका स्वाभाविक आसक्ति है प्रीति है आत्मदीप्त तो माने आत्मा आत्मा में ही जो संतुष्ट है तृप्त तो है आत्माते ही जो तृप्त तो है अन्य विषय में जिसका कोई रुचि नहीं है आत्मसंतुष्ट हो आत्माते ही इसका सुख है दूसरा विषय में जिसका मन नहीं है इसको आत्मा बोला जाता आत्मा का व्याख्या पहले भी बोला था आत्मा में रमन करते हैं आत्मनी रमते आत्मा राम ऐसा मापिक जो व्यक्ति हैं उसका कोई इस जगत का साथ कोई लेना देना है नहीं वो अगर इस जगत का कोई जो क्रियाक्रम है वो ना करे इसका दोष नहीं लगता जो आत्मा में संतुष्ट है वो अगर जगत चक्रों में जो सब क्रियाक्रम चल रहा है उसमें उदासीन रहे फिर भी उसको कोई दोष नहीं लगता क्योंकि वो आत्मा में संतुष्ट है उसका कोई कार्य नहीं रहता नईव तस्तो कृत्यन अर्थो ना कृत्य ने हश्चन न चाश सर्वभूतेषु क्विद अर्थो व्यापार श्रेय हो नो कृत्यन अर्थो ना कृत्य ने जो आत्मा हैं इनके तो कर्म अनुष्ठान में कोई प्रयोजन है नहीं और वो कर्मों से विरोधी रहे ये भी उसका कोई आकांक्षा कर्मों को कर्मों को रोग दिया ये भी उसका कर्म करे ना करे उसका अंदर में उसका कोई विकार नहीं होता कर्मों से निवृत्त रहने का भी इनका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि इसके द्वारा पाप पुण्य आदि इसको संगो करने का कोई विषय है नहीं जो आत्मा राम है आत्मकाम है आत्मा में तृप्त तो है वो ये कर्म जो जो जो, जो, जो, जो शंसार तो चक्र चल रहा है इसका क्रियाकरण में इसका कोई आकांक्षा भी नहीं है और अगर ये अगर इसको न ना, ना करे इसका भी उसका आकांक्षा हम करेंगे नहीं इसका भी नहीं अर्थात इसका कोई क्रियाक्रम के द्वारा पाप व पुण्य का जो विषय है ये आएगा नहीं स्पर्श नहीं करेगा इसको और ये जो भूतोग्राम है सा, सारे भूतोग्राम हैं इन भूतों ग्रामों का साथ इसका कोई लेना देना कुछ प्रयोजन है कुछ अपना स्वार्थों को उद्धार करे कुछ अपना स्वार्थ को लूट ले ऐसा कभी कोई विषय नहीं है सर्वभूत में किसी का साथ इसका कोई वास्तव लेना देना है नहीं किसी को आश्रय करके उसका रहने का कोई विषय नहीं किसी का आश्रय में अपना किसी काम धंधा किसी उद्धार करने का इसका अंदर में कोई कामना नहीं है विषय नहीं है उन्नीस नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तस्माद अशक्त सततम कार्यम कर्म समाचार कर्म करने का कोई आकांक्षा नहीं है नहीं करे भी कोई प्रताप प्रत्यवय नहीं होगा और हम करेंगे नहीं ऐसा भी कोई जिद नहीं है क्योंकि इसमें कोई उसका इससे भगवान अर्जुन को बताएं तुम एक काम करो आसक्ति रहित होकर कर्म करो इससे बोला तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर इसलिए अनासक्त होकर आशक्तिरो होकर तुम कर्म करो अशक्त ही चरण कर्म परमाप्नति पुरुष परमाप्नति पुरुष आसक्ति सुन्न हो के कर्म संपादन करना जरूरी है इसका बारे में आदेश किए भगवान कारण अनासक्त होकर कर्मानुष्ठान करने से पुरुष परम पाद अर्थात मोक्षों को प्राप्त करते हैं धीरे धीरे आप प्रश्न आता है मायावादी लोगों में जो कर्म छोड़ने का जो विधान है कर्म कर्ममात्र बंधन की कारण है वो लोग बोलते हैं इसे कर्म छोड़ दे कर्म सन्यास लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में प्रमाण किए हैं कर्म मात्र बंधन का कारण नहीं होता है कर्म बंधन का कारण नहीं है लेकिन कर्म फल का जो आस आसक्ति फलों में जो आसक्ति है ये बंधन का कारण होता है कर्म बंधन का नहीं कारण नहीं बनता है और अगर सब आदमी कर्म छोड़ दे संसार चक्रों में सब आदमी कर्म छोड़ दे कैसे चलेगा कर्म चक्रो छोड़ा नहीं जाता आप बोलोगे हम कर्म संन्यास ले लेंगे ये भी संभव नहीं है क्यों आप कर्म छोड़ोगे तो आपका भूख लगेगा प्यास लगेगा सब आपका शरीर का किया कर्म तो चलेगा एकांत रूप में आपका कर्मों को छोड़ना संभव नहीं आपका शरीर जागता शरीर का पालन पोषण इसमें भी कर्म जोड़ित है यह भी आपका लिए छोड़ना संभव नहीं है और अगर वास्तव ज्ञान वास्तव ज्ञान भूमिका में पहुंचा सोचो कि मायावादी बोलता है ज्ञान भूमिका में पहुंचा तो ज्ञान भूमिका में तो ऐसा अनुभव होता है संसार बोल के कुछ है नहीं मायावादी लोग अब ज्ञान जो ज्ञान का बारे में जो बताया ये विषय है कि ज्ञान परिपक्व परिपक अवस्था में भक्ति है ज्ञानी व्यक्ति उसको बोला जाता है जो जानता है ये क्रियाक्रम ये चलता है संसार का इस कैसे चल रहा है इसका कारण क्या है ज्ञानी व्यक्ति अपना जो कर्मों को बंधन का नहीं बंधन का कारण नहीं समझेगा वो कर्म करते रहेगा इसलिए कि अज्ञानी व्यक्ति जो कर्म में आसक्त है वो इसको देखे वो कर्मों करते रहेगा मेरा बात समझा नहीं ज्ञान जिसका उत्पन्न हुआ अगर बोले हम कर्म नहीं करेंगे उसका पक्का ज्ञान है ये कर्मों हमारा बंधन की नहीं कारण नहीं है हम कर्म फल बंधन की कारण है और जब शरीर जता भी संभव नहीं है बिना कर्म कर्म सन्यास लेके तो स्वाभाविक जो क्रिया कर्म है जगत चक्रों में सहायता करने वाला जैसे कि ब्रह्मा स्वयं भी कर्म करते हैं ब्रह्मा बोलते हैं भगवान हमको आदेश किया है इसलिए हम सृष्टि कर्म में लगे हुए हैं शंकर भगवान बोल हमको भगवान आदेश किया इसलिए हम ये सृष्टि का धंस तमगुन का पालन के लिए लगे हुए हैं सारे देव देवता जितना सारे हैं इंद्रो बोरुण इंद्रो बोरुण से लेकर जितना सारे पवन देव सारे देवता सब बोलता है भगवान का आदेश के अनुसार हम अपना अपना क्रिया कर्म को निभा रहे कोई गहनी व्यक्ति उसका अंदर में कर्मों के लिए कोई आसक्ति नहीं है ना करे तो भी कोई बात नहीं है करे तो भी बंधन का नहीं कारण है कि फल में आसक्ति नहीं है सारे ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कर्मों को छोड़ दे तो अज्ञानी व्यक्ति जो है वो बोलेगा हम भी कर्म छोड़ देंगे और उसके कारण वो नरक में जाएगा कि कम से कम वो कर्मों को करे तो करते करते उसका अंदर में कर्मों का विषय में तो निर्वेद आएगा अंतिम में धीरे धीरे कर्मों कर्मार्पण भगवान में कर्मों को अर्पण करो ऐसा अभ्यास करते करते आज नहीं तो काल कल नहीं तो परसों ज्ञान भूमिका में उत्तीर्ण होगा और ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग में कर्म कर्मार्पण अंतिम में जाके भक्ति भूमिका का सपोर्टिंग है भक्ति भूमिका है भक्ति का सपोर्टिंग नहीं है तो ज्ञान और कर्मों का कोई स्थिति नहीं रहे जितना सारे ज्ञान मार्ग में जो चलता है वो भी सक्सेस मिलेगा भक्ति के थोड़ा सहयोग मिलेगा कर्मार्पण में भी भक्ति का सहयोग ना मिले तो होगा नहीं भक्ति स्वतंत्र है भक्ति को किसी के ऊपर डिपेंड करने का दरकार नहीं है भक्ति स्वतंत्र तो ये जो है ये जगत चक्र चल रहा है इसमें जिसका आशक्ति अभी भी है संसार में कम से कम वो ये जगत चक्रों में थोड़ा हिस्सा ले थोड़ा करे फिर भी अपना इंद्रियों तर्पण अपना इंद्रियों को भोगने का विषय उसका अंदर में है बोले ठीक है थोड़ा बहुत हम ये कर्म करें और उससे थोड़ा बहुत हमारा शरीर जाता और हमारा अंदर में जो आकांक्षा है भोगने की इच्छा है थोड़ा पूर्ति करे बाकी थोड़ा कर्म कर दे इसमें क्या है ग्रेजुअली क्रोमार्ग में उसका उन्नति होगा अगर वो ये सब छोड़ दे पूरा उल्टा रास्ता में जाए तो उसका पूरा अमंगल अमंगल होगा वर्णों एवं आश्रम का मुताबिक क्रियाकर्मो विधान ये भगवान का इच्छा है भगवान ने खुद बताए गीता में चतुर्वर्णो मया सिस्टम गुणोकर्मो विभाग सह वर्णों एवं आश्रम का विभाग सेग्रीगेशन हमने खुद किए हैं समाज को व्यवस्थित रखने के लिए ये छोड़ दे तो होगा नहीं अब आजकल का जमाने में जो गलत धारणा कंसेप्शन आ रहा है बड़ा खतरनाक है सत्ययुग से लेकर जो धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान का प्योरिटी नहीं रहा वो व्यक्ति भी नहीं है वो ज्ञान का आधार बन के रह जाए दूसरे को दे वो भी ग्रहण करने के भी आदमी नहीं है सत्वयुग से लेकर विचार करके देखो उधर वर्णों और आश्रम के बारे में क्या विचार था आजकल का जमाने में वो बोलता है हम हम ब्राह्मण घर का लड़का है बोलता है लेकिन विचार करके देखिए तो ब्राह्मण का जो क्रिया कर्म है कुछ नहीं करता सिर्फ ये जेनवी के ले लिया सुतली विप्रते सुत्वय वही भागवत का कहना है विप्रते सुत्व में हम ब्राह्मण हैं इसका प्रमाण है ये हमारा जनवी और कुछ क्रिया कर्म नहीं है चाहे कुछ भी घटिया कर्म करे शास्त्रों का मुताबिक उसका कैरेक्टर नहीं है उसका कोई क्रियाक्रम शास्त्रों का मुताबिक नहीं है सपोर्टिंग नहीं है फिर भी वो चिल्ला के बोलता है हम ब्राह्मण कलर का है शास्त्रों में किसी भी जगह ऐसा बोला नहीं गया महाभारत से लेकर उपनिषद एक एक करके हम प्रमाण दे तो आप हैरान हो जाओगे भागवत में बताया गया जस्ो यद लक्षणम प्रकम पुंगसो वर्णाभिव्यंजकम तदन्न तो तदन्नत तो तत्ते तो नैव नव विनिर्दिषेत तत्व तो नव तत्वन तो एव विनिर्दिषेत कैसे इसका वर्णनिर्देश होगा ये कौन वर्ण ब्राह्मण है कि क्षूद्र है कि क्षत्रिय कैसे होगा भले ये इसका जो व्यवहार है जन्म का बाद उसका जो भाव है इसके अनुसार सत्वयुग से ऐसा नियम आया है जैसे उदाहरण दे दे उपनिषद में जावाल सत्वकाम का नाम आता है जावाल सत्वकाम जावाल सोत्रकाम गौतम ऋषि का पास पहुँचे और जाके बोले ऋषि जी हमको भी आप अपना शिष्य बना लो या कितना सारे ऋषि वालक इतना वेदपाठ करता है ज्ञान लाभ करता है हमको भी आपका चरण में स्थान दो गौतम ऋषि ने बोले बेटा तुम तुम्हारा परिचय क्या है तुम्हारा पिता का परिचय क्या है तो सत्युक ने बताया कि हमको मालूम नहीं है तो फिर काम करो घर में जाके माताजी को पूछ के आओ घर में गए माताजी जी का साथ चरण में विनती किए कि हम गौतम ऋषि जी इनके चरण में पहुंचे और हमारा ज्ञान प्राप्ति हो जाए शिक्षा प्राप्ति हो जाए इसलिए गए कि उन्होंने प्रश्न किए हैं कि तुम अपना पिता का परिचय पूछ के आओ तो हमारा पिता का परिचय क्या है तो बताए देखो बेटा पिता का परिचय हम नहीं जानते तुम्हारा ऐसा कोई स्थिति में हुआ तुम्हारा जन्म और हम झूठा नहीं बताएंगे ओ गौतम ऋषि के पास पहुँचे इतना सारे ऋषि वालों बैठा हुआ है सब इसके बाद दंडवत करके ऋषि वर को उत्तर दिएिवर पर पिता का परिचय पूछ के आए और हाँ हमारा माताजी ने बताई कि हमारा पिता का परिचय कह नहीं सकती ऐसा जो बोले तो गौतम ऋषि उसको पास में बुला लिया इधर आ तो और बाकी ऋषि वालों हंसना शुरू कर दिया हाँसी उड़ाए तो ऋषि बोले चुप हो जाओ सब तो उसको बुला के आदर किया बोला हम निश्चित है तू ब्राह्मण है ब्राह्मण छोड़ के इतना बड़ा सच्चाई को इतना आदमियों के सामने बोलना हिम्मत नहीं है आज शास्त्रों का विचार है ब्राह्मण आर्जो साक्षात शूद्रे अनारज लक्षणम शास्त्रों में विचार है भागवत में ब्राह्मण ब्राह्मण आर्जवो साक्षात ब्राह्मणे आर्जो साक्षात शूद्रे अनारज लक्षणम ब्राह्मण का फास्ट लक्षण है वे स्वत्व बोले स्वत्व वचन बोलेगा प्राण सक्ष संशय होने का टाइम में भी वो झूठा बोलने का इच्छा नहीं जब भी शास्त्र में विचार है प्राण संकट में है तो थोड़ा वो झूठा बोल सकते हो प्राण को बचाने के लिए बाकी समय नहीं बहुत सारे विचार है और तू जो सत्व बताया हम निश्चित हैं तू ब्राह्मण का लड़का है तो हमारा पास आ जा तेरे को ही हम वेद का सामने ले जाएंगे वेद का समीप ले जाएंगे बोल के उसको दिखा दिए ऐसा कई घटना बहुत है महाभारत में रामायण में भागवत में जिसके द्वारा प्रमाणित होता है जो ब्राह्मणों में जो गुण रहता है बाढ़ गुण बाड़ा गुण समोदमो दमो सरलता आर्जबो क्षा सारे बारह गुण जूता बारह गुण ये बारह गुण अगर किसी का अंदर में नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं बना जाएगा बारह गुण अगर किसी का अंदर में है समोदमो दमो सरलता आरजो यह सब करके बारह गुण किसी का अंदर में है तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा फिर भी अगर उसका अंदर में विष्णु भगवान का लिए कोई भक्ति नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं बना जाएगा बारह गुण है प्रमाणित हुआ उसका अंदर में बारह गुण है फिर भी शास्त्रों में ये बोला गया अगर इसका अंदर में विष्णु भगवान रामचंद्र कृष्ण हो वराहो विष्णु तत्व तो हो विष्णु में इसका कोई लगन नहीं है विश्वास नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा चाहे बारह गुण रहे इसका बारे में प्रहलाद महाराज और ये जो जो है सप्तम स्कंद में बताया गया विप्रात दिशोर गुण युताद अरविंद नाभ पदार बिंद विमुखात सपचम क्या बताया बोले विप्रात दिशोर गुण युताद अरविंद नाभ पदार बिंदु विमुखात सपचम्बरिष्ठम वो विप्रो जिसका बाढ़ गुण युक्त है जो बारहा गुण बारहा गुण से युक्त है फिर भी उसका अंदर में अगर विष्णु का चरण में बिल्कुल कोई लगन नहीं है विपरा दिशा गुण युथात औरविंद नाभ हो पदारविंद विमुखात अरविंद नाभ हो भगवान श्री कृष्ण विष्णु इसके चरण में लगन नहीं विमुख है इसको ब्राह्मण नहीं बना जाएगा शास्त्र में तर्क दिया गया उत्तर दिया गया इससे अच्छा होगा चामार जो चामार है वो अगर भक्तिमान है उसका ऊपर है स्थान विपरात दिशर गुणजा और पदारविंद विमुखात सपचम बरिशम सपच मतलब जो नीचा एकदम नीचा घराने में जन्म हुआ कुत्ता को कुत्ता पालता है कुत्ता को कुत्ता का मांस खाता सपच सौ मतलब कुत्ता पच मतलब रसोई करके खाता एकदम नीचा इसका अगर विष्णु भक्ति है इसका अगर अंदर में भगवान विष्णु के विष्णु नित्य तत्व तो। आपका आइडिया नहीं है नहीं है तो आपका बात है लेकिन तमाम वेद उपनिषद से आरंभ कहा नहीं जहां भी जाओ विष्णु नित्य तत्व तो ये चिल्ला चिल्ला कर बोला विष्णु नित्य तत्व तो।, तो जब विष्णु में आज लगन नहीं है तो उसको उससे अच्छा है जो शूद्र है वो अगर उसका अंदर में अगर विष्णु भक्ति है रामायण में प्रमाण है गुहक चंडाल का साथ मिताली किया दोस्ती किया कौन रामचंद्र किया रामचंद्र किया।, किया ना गिदराज का साथ भी किया कितना गोदी में उठाकर प्यार किया अपना कमल नयन का अव से प्रभु अंतिम स्नान कराए राम जी किया ना गिदराज जो गिद्ध का चिंतन करो स्पर्श करो तो आपको नहाना पड़ेगा लोगों वो, वो गिदराज का कितना सौभाग्य है राम जी स्वयं उसको गोदी में ले लिया और अपना कमल नयन के अव से प्रभु अंतिम स्नान कराए कितना सौभाग्य का विषय है तमाम देखो चंडी पाठ है चंडी पाठ करो चंडी पाठ भी करो कुछ भी करो लेकिन आंखें खोल कर करो कान खोल कर करो उसमें क्या लिखा है देखो लिखा है ना चंडी पाठ में क्या लिखा है या देवी सर्वभूतु शक्तिपेण संस्थिता नमस्त है नमस्त है? है ना देवी सर्वभूत न सर्वभूतेश शोक्ति रूपे न संस्थित शक्ति रूपे संस्कृत संस्थित है लेकिन ये शक्ति किसका है भगवान का है।, है है ना? ऐसा करके प्रमाण होता है कि विष्णु छोड़कर इस जगत का कोई स्थिति है नहीं विष्णु छोड़कर इस जगत का कोई स्थिति है नहीं बाद में भगवान श्री कृष्ण युक्ति दिए उर्जुन को देखो जो ज्ञानी व्यक्ति जिसका कर्म में कोई आसक्ति नहीं है कुछ नहीं फिर भी वो कर्म करे वर्णों और आश्रम का जो सेग्रीगेशन बताया हमने समाज का व्यवस्था को बना के रखो आजकल उल्टा हो गया ब्राह्मण घर का लड़का विदेश जाया गया उधर से एक लड़की को शादी करके ले बाज हो गया वर्णाश्रम वर्णाश्रम तोड़ गया क्या हुआ उसके उसका जो संतान होगा वो तो हुआ क्या होगा गीता में घृणा किया गया बोलो वर्ण शंकर जो है घृणा वर्ण शंकर यहाँ तक कि गौ माता की जो ब्रीडिंग होता है उसमें भी जो होता है वो भी घृणा का वस्तु पूरा विदेश से लोग आ रहा है इधर 40 लाख 50 लाख दे ये साढ़ साढ़ जो है ना जिसको ले जाने लिए। ले के लिए वहां जाके इंडियन ऑक्स उसको लेके उसको गौ माता का साथ ब्रीडिंग कराएं। बहुत नियम है उसको बड़ा विज्ञान है ये इसका उत्पत्ति दोष है कोई अगर ये जो गौमाता का दूध पीता है ये बहुत दोष है भगवान को भी दो नहीं लगता भोग जो गौ माता है जो गौमाता देसी गौमाता नहीं है उसका दूध भगवान का भोग नहीं लगता लेकिन जोर जबरदस्ती लगाता है नियम नहीं है इसमें दोष है उत्पत्ति दोष है कैसे बनाया जाता है आपको बोलेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका उत्पत्ति कैसे होता है अब इसी समय अवस्था बहुत विपत्ति आ रहा है लेकिन गीता में जो बोला गया ये स्टैंडर्ड है एवरग्रीन ह्यूमन साइंस गीता है एवरग्रीन ह्यूमन साइंस कोई भी फिलोसॉफर 1000-2000 साल पहले भी जन्म लिया प्लेटो से लेकर सॉक्रेटिस कोई भी हो कैंट हो कोई भी हो और फिर मैक्स मैक्समूलर फिर आज से 1000-2000-5000 साल बाद कोई भी दार्शनिक का उत्पत्ति होगा कोई मनीषी वो गीता को टाल नहीं सकता गीता को रखना ही पड़ेगा इट्स अ मस्ट चाहे उसका व्याख्या उसको थोड़ा समझ में कम आए लेकिन गीता छोड़ उपाय नहीं साक्षात भगवान उसका महिमा वो बोला गीता में गीता में हृदय गीता हमारा हृदय है गीता हृदय गीता को आश्रय करके हम तमाम दुनिया को चलाते हैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं साक्षात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान युक्ति दिया देखो जो श्रेष्ठ आदमी हैं ज्ञानी हैं वो अगर कर्म छोड़ दे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगा ज्ञानी आदमी अब सब छोड़ छाड़ के सब उल्टा बैठ जाएंगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया अर्जुन को देखो कर्म नहीं वही संसिद्धि अस्थिता जनकादयो हो अच्छा ये बताओ जनक महाराज महाभागवत है दादस महाजनों में जनक महाराज का नाम आता है जनक महाराज बोलते हैं कि ये हमारा जनकपुरी पूरा आग में जल जाए छाई राख हो जाए जनक महाराज बोल रहा है फिर भी हमारा एक बुद्ध कोई नुकसान नहीं होगा जनक महाराज खुद बोल रहा है लोग तो बोलते हैं हमारा प्यारा जनकपुरी है तो ये जनकपुरी जल के राख हो जाए फिर हमारा एक बुद्ध नुकसान नहीं होगा किस आधार पथ किस आधार पथ किस आधार पर यह बात को बोला जनकराज जनकराज जो ये जो बात बोला किसी आधार पर बोला होगा वो क्या आधार है ये आधार ये है कि आत्मतीप्त आत्माराम ये आत्मा में संतुष्ट है भगवान में संतुष्ट है इससे बोलता बाहरी दृष्टि में अगर जनकपुरी जल जाए तो मेरा एक बुद्ध कोई नुकसान नहीं होने वाला कुछ नहीं होंगे और सारा लंका लंका को जला दिया हनुमान जी तो हनुमान जी का कोई पाप नहीं हुआ हुआ आप एक प्राणी को जला के मारो एक प्राणी को मारा जल, जला के मारो अब देखे आपका पाप होता कि नहीं लेकिन हनुमान जी तमाम लंका को जला के राख कर दिया कोई भी नहीं बचा फिर भी हनुमान जी का एक बूंद भी पाप स्पर्श नहीं हुआ बल्कि उल्टा हुआ राम जी का उपा राम जी का कितना कृपा मिला क्यों भले वो तो अपना स्वार्थ के लिए नहीं किया था वो तो किया था ठाकुर जी का लिए ठाकुर जी का सेवा के लिए किया तो ठाकुर ठा ठाकुर जी का लिए कोई क्रिया कर्म करो उसमें पाप नहीं होगा साक्षात भगवान ये इसका उत्तर दिया साक्षात भगवान इसका उत्तर दिया मन निमित्तम कीतम पापम धर्माय कल्पत्य मन निमित्तम कीितम पापम धर्माय कल्पते हमारा लिए जो पापकर्म करोगे समाज तुमको गिना करेगा जानेगा नहीं तो हमारा लिए कर रहे हो लेकिन जो कुछ भी है मेरा लिए करो तो ये आपका धर्माय यही वास्तव धर्म है हमारा लिए करो तो वास्तव धर्म है भगवान के लिए चोरी भी करो भगवान का लिए वो भी पुण्य है पुण्य नहीं ये भक्ति हो जाएगा तो छोटा मोटा बात है भगवान का कली चोरी हम उदाहरण दे दे आप बोले महाराज कहां कहां से बात बना के बढ़ा चढ़ा के बोल रहे ना हम उदाहरण दे, दे दे आपको पूरा प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण जी बलराम सारे शिक्षा तरंग चराने के लिए गया था संदीपोनि मुनि के पास अब वहां उज्जैनी क्षेत्र उज्जैनी में है जाओ तो अभी भी है वो सब जयगा अब उधर उसका साथ दोस्ती हुआ किसका सीदामा विप्र का सीदमा हाँ सुदामा विप्रो सुदामा विप्र को बहुत प्यार करते थे हम मजा भी करते थे उसका साथ एक दफे भगवान बोले बड़ा भूख लगा है खाने कब खाने देगा गुरु मैया एक काम करो तुम हमारे लिए थोड़ा अंदर में छोले हैं छोले भूंगा हुआ छोले है हम कहिए लाओ तो चोरी होगा दे, दे, दे, सिद्धाम बोले तो चोरी होगा क्या हमारा लिए नहीं कर सकोगे हाँ हाँ हाँ आपका लिए तो करेंगे और अंदर में गया और उसको चुरा के फिर लाया आप बाहर में कृष्ण भगवान बोल गुरु मैया को वो देखो वो चुराने गया घर में <laughs> वही बोला तुम जाओ हमारा भूख लगा है उसको लेके आओ आ चुरा चुरा के जब ले रहा है ले रहा है तो गुरु मैया को बोले देखो चुराने गया ये क्या कर रहे हैं और रोना शुरू कर दिया तुमने ही तो बताया भगवान श्री कृष्णों का कहना है कि मेरे लिए कुछ भी करो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है बोले दोस्त हम देखना चाह तुम हमारा लिए कहां तक जा सको जब भगवान भक्तों के लिए चोर नाम लेता है चोर चोर भगवान भक्तों के लिए चोर नाम लिया रणछोर भगवान रणछोर के भगता है क्योंकि लेकिन रणछोर नाम लिया ये भगवान उड़ीसा में जाओ जगन्नाथपुरी के सामने वहा खीर चोरा गोपीनाथ नाम लिया खीर चोरा खीर को चुराया खीर को चुरा के अपना कपड़ा का अंदर रख दिया और जब मंदिर बंद करके सो गया तो पुजारी के सपने में ऐठो उठो उठो जल्दी उठो मंदिर का क्यू खोलो हम खीर का जब मिट्टी का बना हुआ पात्र है खीर है वो रख दिया एक वैष्णव का लिए भक्त के लिए मेरा वो रात को उधर है जाके देखो उसको देख के आओ और फिर मंदिर खुला रात बारह बजे खोल के वो खीर को निकाला जगह को सफा किया खमा मांग के बंद किया फिर हाथ में जाके जहाँ बैठा हुआ भक्तो बोले आपका लिए गोपीनाथ खीर चोरी किया अरे हमारा लिए खीर चोरी किया रोना शुरू कर दिया उसका नाम पर गया खीर चोरा अब बोलो क्या प्रेम का विषय है जब ठाकुर जी भक्तों के लिए चोर का नाम लेता है क्या भक्त नहीं ले सकता तो ये जो है अभी इधर बता रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखो कर्म नहीं वही संसिद्धि अस्थिता जनक जनक आदि जो महापुरुष है महाजन है वो भी कर्मों का जो है विधान ठुकराया नहीं किया कर्मों का जो विधान है किया राज का जो छोड़ के गया प्रहलाद महाराज बार बार भगवान को बोला ठाकुर जी हमारा इच्छा नहीं है कि हमारा नहीं है ना नृसिंह भगवान को तुमको करना पड़ेगा जब भी तुम्हारा इच्छा नहीं राजधानी में बैठना और तुम्हारा राजगुद्दी में बैठने का इच्छा नहीं फिर भी करना पड़ेगा मेरा इच्छा बरू ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज जो भगवान प्रकुट भय तो बोले ठाकुर जी हमारा इच्छा नहीं है कि इतना बड़ा राज्य राजधानी को ले बस आप आपका चरण प्राप्त हो गया बस हमारा हो गया नहीं करना पड़ेगा तुमको करना पड़ेगा ऐसा करके विचार किया जाए तो राम जी भगवान इसका क्या क्रियाकर्म का कोई दरकत था साक्षात जो राम जी है साक्षात जो राम जी भगवान है इनका कोई क्रिया कर्म का भला कोई दरकार है वो क्यों किया अस्म योग किया ये किया वो किया जुधिशिर महाराज राष्ट्रीय योग्य करने का बाद फिर जब युद्ध हो गया था राष्ट्रीय योग्य तो पहले हुआ था राष्ट्रीय युग राष्ट्रीय योग्य जो हुआ था ये पहले हुआ था कुरुक्षेत्र तो युद्धों का बहुत पहले हुआ था तब इतना हंगामा नहीं था दुर्योधन को भी निमंत्रण करके लाया गया और भंडार का चाबी उसका हाथ में देके गया याद करके देखो सब भूल जाते हो लेकिन कुरुक्षेत्र तो युद्ध जो समाप्त हो गया उसका बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने जो महाराज जी को बताएं तुम अश्वमेध जोग्गो करो लोग जानता नहीं भूल जाए अश्व ओ जो अश्वे योग्य पहले हुआ था लेकिन ये जो है आपका कुरुक्षत्र तो युद्धो इसका समाप्ति का बाद पिता माँ भिषो गुजर गए उसका बहुत बात भगवान से ने आदेश किया असमित अस्मे योग्य करो फिर असमे योग्यो किए उसका बाद जुधीष् महाराज का मन मनता ही नहीं बोले हमको मन मन नहीं लगा हम हम ये राज्य राजधानी छोड़ के चले जाएंगे हमारा ये सब क्रियाक्रम अच्छा नहीं लग रहा राजधानी में नहीं रहेंगे भगवान श्रीकृष्ण हाथ जोड़ के बोले दादाजी एक बात तो सुनो आप अगर ये किया कर्म को छोड़ के चले जाओगे आपका जो कर्तव्य कर्म है विधान है शास्त्रों का मुताबिक राज्य राजधानी को पालन करो कुरुक्षेत्र तो युद्ध धर्म युद्ध हुआ था उसमें आपका जय हुआ था राज्य लक्ष्य आपका हाथ में आया आप इसको पालन करो अनाशक्त तो, अनासक तो, अनासक तो हो अनासक्त हो अनाशक्त के पालन करो लेकिन इसको छोड़ के अगर जंगल में जाओ तो इसमें आपका मंगल नहीं होगा जंगल में मंगल है जो आदमी बोलता है विचार जानता नहीं जंगल में मंगल कब होता है जब आपका मैं मन जो है मन से संपूर्ण सब कुछ हट गया नहीं तो जो जिसका सारे ये सब ज्ञान आ गया वो संसार का अंदर में भी रहते भी है उसका संसार उसका मंगल नहीं कर सकता तो उसको जंगल में जाने का क्या है या प्रहलाद महाराज जी भी नरसिंह भगवान के साथ रो रो कर बताए प्राए न देव सभी मुक्ति कामा मौनम चरंत विजन न पराठ निष्ठा नईता निहाय है कृपणा विमुमुक्ष एक नं तदस्व शरण भ्रमतौन उपस्वे प्रहलाद महाराज खुद बताए नृसिह प्राय न देव मुनयो मुक्ति कामा मौनम चरंते न पर निष्ठा नई तान विपना चेको नदरण भ्रम तो नुपस्े प्रहलाद महाराज बताया सब जंगल में भागते हैं सब जोगी सब जाके बोले हम हाँ, अपना मंगल करेंगे पहाड़ में जाके खो अपना मंगल करते चले जाओ भागो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हम इतना स्वार्थी नहीं हैं कि अपना मंगल के लिए भाग जाएंगे अपना मंगल के लिए हम भाग जाएंगे जंगल में जाकर अपना मंगल करेंगे तो कोई भी स्वार्थी कर सकता है हम हमने ऐसा स्वार्थी नहीं है हम चाहते हैं इतना असुर बालक है सबका मंगल हो जाए एक वास्तव महात्मा जो है वो संसार में रहते हुए लाखों आदमी का मंगल करता है बोलो एक डॉक्टर का एक जाने माने डॉक्टर का क्या फायदा है उसको लेके अगर जंगल में दे आओ वो डॉक्टर का कोई यूटिलिटी होगा एक डॉक्टर है जाने माने डॉक्टर वो बहुत सुंदर चिकित्सा कर रहा है उसको अगर उठा के आप क्या करोगे एक जंगल में जाके उसको छोड़ के बोला महाराज इधर रहो आपका पंखा मिल जाएगा तो वाट इज द यूटिलिटी यूटिलिटी क्या है बताओ डॉक्टर का तो यूटिलिटी है वो जितना हंगामा उसका हो जितना पेशेंट आएगा चाहे बॉम्बे में रहे दिल्ली में रहे तमाम आदमी उसका पता से मारा हमारा ये बीमारी हो आप हटा दो तो संत महात्मा अगर निजे अपना मंगल के लिए चले जाओ नंगा बाबा धुनी बाधा नंगा बाबा धुनी बाबा फलाहारी बाबा इका बाबा पानी पीता बाबा सब क्या फायदा ये सबके द्वारा जगत का कितना मंगल होगा यदि अगर क्षमता है तो रहो सामने भक्ति का मार्ग बताओ भगवान के बारे में चर्चा करो बताओ तमाम दुनिया का मंगल होगा प्रसाद बांटो प्रसाद बांटो जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी स्वयं प्रसाद बांटने का व्यवस्था की जगन्नाथपुरी में स्वयं लक्ष्मी जी प्रसाद बांटने का तमाम दुनिया को प्रसाद देना पड़ेगा आपको आप खुद खाओगे आपका जो झूठान है सारा पृथ्वी को दो अभी देखो ये महाप्रसन्द अमेरिका में जा रहा है रशिया में ये सारे देश में जा नहीं रहा, जितना सारे फॉरेनर लोग आ रहे हैं बोलो कितना आनंद की बात है ये लोग गोमांस खाते थे अभी वो भजन कर रहा है हरी हरी बोल रहा है कृष्ण कृष्ण बोल रहा है क्या आनंद की बात है घर का आदमी वो भजन नहीं कर रहा कितना दुख की बात है तिलक लगा के माला लगा के कीर्तन कर रहा है कितना आनंद जगन्नाथ बोलो कितना सुख की बात है तो ये जो बताया गया जनकादि जो है महापुरुष ये देखो इनका भी कर्म का कोई दरकार नहीं है फिर भी ये कर रहा है क्यों पहले इसमें जगत चक्रों का जो विषय है वो सही रूप से चले समाधान हो जाए जनकादि ऋषि उसका कोई क्रियाकर्म का दरकार है ही नहीं फिर भी वो राज्य और राजधानी को पालन करे प्रोलाद महाराज बोल रहे हम उतना स्वार्थी नहीं हैं आप ये असुर वालों को कीपा करना पड़ेगा आप प्रहलाद महाराज का कारण कितना असुर वालों का उद्धार हो गया बोलो कितना असुर वालों का उद्धार हुआ प्रहलाद महाराज के कारण बोलो कितना बोलो बोली महाराज के कारण कितना आदमी का मंगल हुआ वह नहीं बोली महाराज तो ओसुर खानदान में पैदा हुआ वह नहीं बोली महाराज तो ओसुर खानदान में प्रहलाद महाराज ओसूर खानदान में आया तो क्या हुआ तो क्या हुआ ओसूर खानदान में आया तो क्या हुआ साक्षात भगवान का भक्त है करोड़ों ब्राह्मण का कोई क्षमता नहीं है प्रहलाद महाराज का चरण का धूली बराबर हो जाए करोड़ों ब्राह्मण का जितना भी वेद पार्टी है पार्टी है, है चतुर्वेदी है कुछ हिम्मत नहीं उसका प्रहलाद महाराज के चरण का बराबर हो जाए तो कर्म नहीं वही संसिद्धि आस्थिता जनका जनकादि जो है सब कर्मो किया है किस लिए उसको देख के बाकी जगत का आदमी उस व्यवस्था बने रहेगा नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा चारोर आर लोको मेवापी संग अरहसी। लोक संग्रह मेवापी संगपनों को तुम और लोक संग्रह मतलब तमाम दुनिया देखेंगे और जनक महाराज इतना श्रेष्ठ आदमी है उसके आज्ञा के अनुसार या उसको आज्ञा को पालन करते हुए अपना क्रियाक्रम करेगा जनक महाराज तमाम दुनिया को व्यवस्थित रखने के लिए उसका क्रियाक्रम है जनक महाराज सारे तर्पण आदि कर रहा है अर्चन कर रहा है सारे कर रहा है अब दुनिया बोले कि जनक महाराज कर रहा है हमको भी करना पड़ेगा इसका बाद भगवान उत्तर दिए देखो जनकादि ऋषि जो है इसका क्रियाकर्म का कोई दरकार नहीं लेकिन तमाम दुनिया को व्यवस्थित रखने के लिए उसका अर्थात लोक संग्रह बिना लोक संग्रह मेवापी संग पश्च अर्जुन तुम श्रेष्ठो आदमी हो ये लोकसंग्रोह के लिए अर्थात जगत को व्यवस्था जगत का व्यवस्था बना बना के रखने के लिए तुमको करना है अगर तुम युद्ध क्षेत्र से भागोगे बाकी खुदियों बोलेगा तो अर्जुन भी भागा था अर्जुन श्रेष्ठ वीर है लेकिन वो भी तो भागा था हम भागे तो क्या हुआ यहाँ भी हमारा मिलिट्री में नियम है एयरफोर्स में जलवाहिनी में सब जगह नियम है युद्ध क्षेत्रों में अगर आप पीछे आ जाओगे पीछे से गोली कर दे मिलिट्री में नाम लिखाया आपको बोला मार्च फॉरवर्ड सामने जाओ आप सामने चलो अब कोई अगर डर के मारे बोला हम अभी शादी किए हैं एक माह भी नहीं एक ना महीना मा, भी नहीं हुआ वो पीछे आ जाएंगे पीछे से गोली कर देंगे सामने जाओ तो उधर गोली करेंगे और मिलिट्री में नियम है वो डर के मारे पीछे आएंगे तो पीछे से अपना आदमी गोली कर देंगे लेफ्टिनेंट का ये ऑर्डर है जो भाग्य आएंगे उसको गोली करके मार देना उसको जीने का कोई यादगार नहीं है भगत सिंह आदि जिसका नाम इतिहास में आधा है चाइना युद्धों में कितना प्राण बलिदान दिया सामने गया एकदम वो तो जानता है हमारा कभी भी हमारा जिंदगी खतरा है गोली चल रहा है फिर भी सामने गया प्राण को बलिदान दे दिया इसलिए अर्जुन देखो तुम श्रेष्ठ आदमी हो तुम आगे कर्म छोड़ के भागोगे तुम्हारा कत्तबकर्म है युद्ध करना तुम भागोगे तो दुनिया अब अवस्था अब अब हो जाएगा बाकी आदमी भागेगा तो क्या रिकॉर्डिंग हो जाएगा तुम्हारा बारे में रिकॉर्डिंग रह जाएगा इसका उत्तर भगवान से जो सुंदर दिए जग जद आचरती श्रेष्ठ तत् देवे तरोना सजत प्रमाणम करुते लोकह इसका ही उत्तर दिया भगवान देखो जद जद जद आचरती श्रेष्ठ त देवेत्न श्रेष्ठो आदमी पहुँचा हुआ आदमी महाजन वो लोग जो क्रियाक्रम करता है और साधारण आदमी जो है उसी को अनुवर्तन करता है अनुवर्तन करता है और महाभारत में ये बोला गया ये जो अनुकर्मों अर्थात अनुवर्तन यही योग्य है अनुकर्मों को योग्यों बोला गया अनुकर्मों योग्य है श्रेष्ठ आदमी जो काम करे साधारण आदमी उसका देख के उसका मुताबिक कर्मों में लगे रहेंगे हमारा गुरु जी एक सुंदर उदाहरण देते थे हाँसी आएगा बोले एक समाज में जाने माने आदमी है बहुत ब्राह्मण है वो वो देवी जी का जो जागरण होता है आपका कुछ कहते महालया का दिन क्या महालया आता ना तर्पण आदि करने का विधान है उस दिन वो गंगा में गया गंगा में जाके वो सोचा कि हम तर्पण आदि करेंगे और तर्पण आदि करके नहा कर उसके बाद हम जाएंगे और अपना साथ धान जो जो लगे दूरगा आदि जो लगता है मंगलिक जो वस्तु है सब चंदन सब लाए पूजा पाठ करने के लिए और अपना इतावर और कुशी जानते हो पूजा करने के लिए जो लगता है हाँ तामेका तामेका होता है ना पत्र वो सोचे कि हम नहाने जाएंगे कोई अगर हमारा तामे का पत्र अगर ले के उठा के ले जाए तो मुश्किल है वो तो तामेका पत्रों का ऊपर गंगा का इतना बड़ा माटी उठाया इतना बड़ा मिट्टी उठाया उठा के उसका ऊपर तामे का जो पात्र है उसमें उसका ऊपर भर दिया भर के बोले कम से कम तो ये पता चल चलेगा ये मेरा है क्योंकि जमाम आदमी तर्पण करने के लिए आए अपना अपना पात्रों को रखे पंच पात्रों है वह कोशा कुशी है सब रखेगा तो उसके साथ हमारा मिलावट हो जाएगा तो एक काम करें हम इतना बड़ा मिट्टी का ढेला उसके ऊपर रोक रख के हम नहा के आए जाए नहाने का बाद वो जो व्यक्ति है चक्रवर्ती बाबू वो ब्राह्मण है वो नाने का बाद जब आया देखे हाराम सब पात्रों में इतना बड़ा बड़ा मिट्टी रखा हुआ है <laughs> बोले महाराज हम तो अपना पात्र में मिट्टी रखा था किसी को बोला भी नहीं था मिट्टी रखो क्योंकि जरूरी है नहीं अब वो लोग सोचे जो ये जो आया चक्रवर्ती बाबू इसका ही तो पैसा हमको करना है ये तो जाने माने हैं तो ये जब मिट्टी रखा तो ये शायद नियम है हम भी मिट्टी रख दे सारे पात्र में मिट्टी रख दिया अब हंगामा मच गया तो गोदी बाबा के बोले अरे हमारा पात्र कहा है सारे में मिट्टी है तो गुरु हंसी हसी रहा है बोला दे ऐसा ही हालत है जाने माने आदमी अगर गलती भी कर दे वो करेगा आदमी हम दशरथ महाराज जी क्या किया जनक महाराज क्या किया हम लोग विचार नहीं करते हम लोग बोलते इतना हजारों हजारों साल हो गया फिर भी बोल रहे महाराज जी ऐसा बोला पहला प्रहलाद महाराज जी ऐसा किया धुव महाराज जी ऐसा किया श्री रामचंद्र ने ऐसा किया बोला ना क्यों बोलते हैं कि, कि उसका जो क्रियाक्रम है वो स्टैंडर्ड है वी थिंक इट ऑल स्टैंडर्ड इसका जो क्रियाक्रम है वो स्टैंडर्ड इसके मुताबिक हम करें कर, कम करेंगे अगर जाने माने व्यक्ति और पहुँचा हुआ आदमी शास्त्रों का मुताबिक क्रियाक्रम करे अच्छा आदमी है उसका अगर अनुवर्तन करे स्वाभाविक समाज का आदमी तो अच्छा है लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया किसी मिनिस्टर लोग ने इतना फालतू काम कर दिया कि पूछो मत स्वाभाविक आदमी बोले वो अगर किया तो हम करें तो क्या है महाराज वो तो मिनिस्टर है हम भी करें तो क्या है ऐसा करके समाज में अव्यवस्था पूरा फैल गया कोई किसी को मानेगा नहीं जब तक गीता का शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा समाज में कोई भी आएगा समाज को कोई रास्ता नहीं देखा पाएगा कोई भी आए समाज को रास्ता नहीं देखा पाएगा जब तब गीता का आदेश को पालन करते हुए खुद समाज को संसार को देश को पालन करने का व्यवस्था करे तब ऑल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व तमाम दुनिया का समस्या चुटकी बजाकर समाधान हो जाए भगवान का आदेश मानो तो विदेश में जितना सारे विदेशी हैं वो आजकल मानना शुरू कर दिया देखो ये इंडिया का सिस्टम है जो हमने बताया था उसका व्याख्या नहीं किया कभी समय हो तो इसमें आएगा व्याख्या कभी एक साल बाद डेढ़ साल बाद कभी हम आए फिर तो होगा वर्ण और असम का बारे में देखो आपका विश्वास नहीं हुआ जब हम बोला जब बचपन में जिसको जन्म के स्वाद देख रहे है इसका लक्षण क्या है वो देखिए इतना इतना अच्छा लक्षण है ब्राह्मण कमा तो समाज का जो प्रतिष्ठित आदमी बोला इसको ब्राह्मण दिखा दिए दे, देगा ब्राह्मण है समझा मेरा बात और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ फिर भी उसका लक्षण है क्षत्रियो जैसा तो उसको खत्रियो माना जाएगा शास्त्रों का यही विधान है लेकिन आजकल बोलता है नहीं आजकल कोई ये मानता नहीं शास्त्र का यही नियम है अशिला स्वच्छिदानंद भक्ति में प्रमाण दिया देखो तुम्हारा गीता का जो आदेश है ये विदेशी लोग कैसे पालन करता है देखो इसीलिए विदेश का डेवलपमेंट क्यों ऐसा हुआ हमारा पास में है अगर क्वेश्चन किया जाए कि महाराज विदेश में जो ऐसा मेटेरियल डेवलपमेंट हो रहा है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इसका पीछे कारण क्या हम बोलेंगे देखो ये जो गीता का जो बात है वो लोग ग्रोहण किया कैसा ग्रोहण किया एक बच्चा बचपन से बड़ा हो रहा है उसका नैक जो है लोग वो देख रहा है इसका नेक कहाँ है वो देखते हैं इसको फुटबॉल में बहुत नेक है तो उसको फुटबॉल खेलने में उसका चुन के उसको रख दिया भाई इसको ऐसा ट्रेनिंग दो और बाद में वो बड़ा स्टार बन जाएगा फुटबॉल का समझा मेरा बात ऐसा करके एक एक लाइन में विदेश में ऐसा बचपन से जब किंडरगार्टन में शिक्षा होता है उसमें देख रहा है कौन बच्चा का नेचर कैसा है उसी का मुताबिक उसको चुन के उसी स्ट्रीम में उसको लगा देते इसीलिए उस देश में डेवलपमेंट ज़्यादा होता अब आपका लड़का अगर क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है तो आपका अगर पैसा नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में आप हर जाओगे टेस्ट में नहीं जाओगे आप पॉलिटिक्स करके आपका लड़का को भगा देंगे पहले ऐसा नहीं था हमने सुना है बचपन में बचपन में जब खेल करता था सोलकर बोल के क्रिकेटर है सोलकर ये ये जो बागान है ये जो बगीचे हैं इसमें बगीचे में वो जो घास है घास को मशीन से छांटते थे उसका पिताजी घास है ना बगीचे जो है उसमें जो घास है उसको छांटते थे और विशेष करके फुट क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसको रोलर चलाकर प्लेन करना उसमें घास को छांटना मशीन से तब के तो ऐसा ऑटोमेटिक मशीन नहीं था हाथ से छांटा जाता एक काम करता था और उसका जो एक लौता बेटा था वो वो उसका नाम था सोलकर वो भी पिता काम कर रहा है वो खेला खेला देख देखता है देखो उसका भी इच्छा हुआ इतना सुंदर खेलते थे बाद में वो के वर्ल्ड में नंबर वन फील्डर फील्डिंग में जितना सारे फील्डिंग होता है ना क्रिकेट में उसमें उसका एक नंबर आता है आज तक भी आज तक भी उसका नाम एक नंबर में आ फील्डिंग में फील्डिंग जो बल को पकड़ते हैं इसका बड़ा इतना माप इतना ताकतदार फील्डर आज नहीं हुआ क्यों उसको हेल्प किया गया था पहले भी बहुत नीचा एकदम नीचू घर का लड़का था कैसा कैसा खेलते थे बचपन में लेकिन आजकल के ज़माने में आपको सपोर्ट मिले तो होगा नहीं मिले तो नहीं होगा इसीलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं आपका लड़की अगर सुंदर गाना गा रहा है वो टी में देने का योग्य है क्लासिकल सिंगर लेकिन वो किसी ने पॉलिटिक्स करके उसका ऐसा हालत कर दिया वो ना जाए तो कैसे गुनावली प्रकटित होगा जो बातें हमने बोल रहा है कि गीता का अनुसार ये साइंटिफिक ग्राउंड है द तो विदेश में ये विचार कहाँ से आया बोले गीता से आया गीता में जो बोला पहले देखो बचपन से उसका लक्षण क्या है उसी का मुताबिक उसका ब्राह्मण की क्या होगा वो इसी का ही तो हुआ ऑलमोस्ट ऐसा ही तो हुआ जब ऐसा पालन करोगे आपका भी बहुत उन्नति होगा जो भी है आज यहाँ तक चर्चा को समाप्त तो रखें काल से पूरा जल्दी चर्चा करना पड़ेगा क्योंकि जन्माष्टमी का बात तो चले जाएंगे, जोर जबर से रखे हैं बांछा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंध बैच पथितान पावन वो वैष्णव भ्यो नमो